नमस्कार आप सुन दे रेडियो मधुबन नाइन्टी संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ बीके शामली जी हैं जो संगीत में अपनी विशेषता हासिल कर चुकी हैं पीएचडी कर चुके हैं विशेष रूप से हम काफ़ी एपिसोड उनके सुन रहे हैं जिसमें हम लोग बेसिक संगीत के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और साथ ही साथ रागों की जानकारी भी हम उनसे सुन रहे हैं तो आज के शो में हम लोग राग भैरवी के बारे में बात करेंगे राग भैरवी को कब गाया जाता है किस तरह से गाया जाता है उसके आलाप और ओ क्या है वो सारी बातें हम आज के शो में बीके शामले जी से सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से बीके शामले जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में नमस्कार मैं फिर से हाजिर हो गई आज हम पेश करेंगे भैरवी जी जी भैरवी राग कैसे होता है किस समय होता है उसके अंदर क्या खूबी है क्या खूबसूरत है कैसे गा जाती है इसके ठाट जो है वो भैरवी है जैसे हमने पहले बताया ठाट है भैरवी उसके स्वर जो है रे गा धा नी कोमल है <laughs> कोमल स्वर रे गा धा नी कोमल है और इसके भैरव जैसे राग समय जो है प्रथम प्रहर की ये सुबह की राग है उसके बाद भैरवी कर सकते हैं <laughs> लेकिन अभी एक मैं बात बोलूँ कि पहले जमाने में जैसे भैरवी करते थे ऐसे जो सब सर शुद्ध बाकी सब शुद्ध खाली रेगा धानी कोमल ऐसे मानकर गाते थे प्रसिद्ध गायक गण लेकिन अभी ऐसे हो गया कि हर टाइम ये गीत गा सकते हो भड़वी के ऊपर जो गीत होता है गा सकते हो क्योंकि इसमें जो पांच विकृत सर होता है और सात शुद्ध सर होता है वो सब कुल मिलाकर बारह सर होता है वो सब इसमें यूज होता है वो आपको प्रयोग करके दिखाएंगे कैसे होता है कैसे इसकी खूबसूरती है इसलिए भैरवी जो है कोई गायक अगर ख्याल पेश करते हैं उसके बाद जरूर एक ठुंगड़ी पेश करते हैं तो उसमें भैरवी कभी कभी के भी आ जा सकते हैं क्योंकि भैरवी की जो रूप है रूपरेखा जो है इतना खूबसूरत इतना सुंदरता इतना अच्छा आनंद बड़े बड़े जो प्रसिद्ध जो गायकगण जैसे परे गुलाम अली खान साहब आमिर खान साहब ऐसे ऐसे ठुंगड़ी पेश किया है ये भैरवी के ऊपर हम हाँ बता नहीं सकते उसके अंदर कितना रत्न है इतना अच्छा है इसलिए मैं तो बेसिक नॉलेज आपको अभी दे सकती हूँ कि इसका ठाट जो है भैरवी इसलिए भैरवी के ऊपर जो है ये जो आश्रय राग है भैरवी इसमें रेगा धानी कोमल है और सारे गामा पाधा निसा रेगा धानी कमल है आने के टाइम भी ऐसे सानी धापा मागा रेसा वो रेगा धानी कमल है धानी नीधा गारे कोमल है इसमें स्वर पूरे लगते हैं पूरे लगते हैं संपूर्ण संपूर्ण जाति जो है संपूर्ण जाति का सिर्फ कोमल चीजों को में रखना हा, है। हा, रखना है। <laughs> है। लेकिन उसमें कैसे दूसरा जैसे रे कोमल कोमलगा रे, सुधगा माँ तीव्र माँ पा तो ऐसे लगता है धा कोमल धा नी सुधनी कोमल नी कैसे लगता है बारह सर कैसे प्रयोग होता है ऐसे आपको बताऊंगी अच्छा इसमें बाद जो है माँ और संबंधी जो है सा उसको ये है कि शायद ऐसे हो सकता है कि भैरवी नाम कैसे आया है पहले जो प्राचीन काल में एक उपजाति थे वीरवा उसी से सा शायद ये, ये, ये भैरवी ये राग निकल आया ऐसे हो सकता है कई को, कोई कोई जन ऐसे बोलते हैं बाकी जो है बारासर तो होता ही है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्रुपद, धामर गजल ठुंगी टप्पा, भजन ये सब जैसे इसे ज़्यादा होता है बहुत सारे आद, ये मॉडर्न संगीत भी और ऐसे फिल्मी संगीत बहुत ज्यादा होता, होता है ऐसे अगर इसके ऊपर ख्याल हमने खूब कम प्रचलित होता है ज़्यादा से ज़्यादा ठूंगरी गजल भजन ऐसे ही होता है भरवी के ऊपर तो हम पहले दिखाते हैं इसका रूप जो कैसे होता है Sai di ga. ने इसमें रे गा धनी कोमल किया है अभी प्रयोग यही प्रयोग किया है फिर से करती हूँ सा रे गा मा पकड़ है गाय दा पा माए गाय रे सा जैसे भैरव में रे और धा आंदलित होता है शा रे जो खूबसूरती है रे और धा में रे और धा स्वर के अंदर है खूबसूरती इसलिए भैरव जो भोर में होता है सुबह की होता है उस टाइम में गाया जाता है लेकिन ये जो भैरवी है और जो कमल गार कमल हम लगाते हैं सारे रेगा हमने आंदोलन नहीं किया है लेकिन खूबसूरती पेश कर रहे हैं कि सारे सा पा दी सा नी धा पा मा गी सा मैं छोटी सी अलग से थोड़ा भैरवी की जो रूप है थोड़ा करती हूँ आ रा a uh -huh. ये जो रूप है इसका रूप ऐसे है अभी हम दिखाते हैं कैसे इसको एक बंदिश करते हैं बंदिश में ताल जो है जैसे हम पहले से किया त्री ताल तीन ताल के चलते हैं। सोलह मात्रा में है फाक से शुरू होता है इसको जो बोल है बंदिश जो है डगर चलते छेरे सामे से मैं दूंगी गाड़ी निपट आनारी पनिया भरित मोरी गागर फोरी नाहक बैया मुररी ये जो नटखट कन्हैयाँ हैं राधा कहते हैं कि नटखट कन्हैयाँ हैं सब सखी के साथ जा रहे हैं ये बहुत आनड़ी है उसको गाली भी देते हैं और जब गागर मतलब वो जो मटकी है वो फोड़ देते हैं उसके बाद कन्हैया क्या करते हैं उसको बैया पकड़ के मोड़ देते हैं नटखट भी करते हैं इसका जो अर्थ है ये है शर्ल जो है वो बताते हैं पा, पा पा धा मा पा गा पानी धा पा मा गा इसमें क्या करना है ये जो हमने जैसे बोला है रेगा धानी कोमल इसमें कोमल के नीचे जो सिंबल है एक नीचे दाढ़ी नीचे एक रेखा रखना जरूरी है तो आपको ख्याल करना है कि इसमें रेगा धानी कुमल है पा पा धा मा प ग म पानी धा प मा, मा गे सा पा पा धा मा पा ग पानी धा प मा, मा गे सा रे ग मा gay re sa pa da ni sa pa da pa pa re ga ga ma gay re sa risa धूंगी री नीपना चलत छिरी श्या सखीरी ये जो हमने स्थाई किया है इसमें डगर जो चलते हैं डगर डर के ऊपर फाक है और शामे सखीरी जो है श्या के ऊपर श्रोम है ऐसे हो सकता है कि सुला मात्रा में ये है चार चार चार चार ऐसे है ऐसे फिर से करती हूँ शाम सखीरी मैं दूंगी गाय नीपट आ न बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राग भैरवी के बारे में और उसका बंदिश और स्थाई आपने सुनाया है और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को ये सारी जानकारी जो है बहुत अच्छी मिल रही है और बेसिक नॉलेज के आधार पर आप जो है आगे बढ़ सकते हैं किस तरह से आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं आलाप और क्या है आर क्या है ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी राग को प्रैक्टिस करते वक्त तो वो चीज़ें आपको हम लोग संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते हैं और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी को ये कार्यक्रम कैसे लग रहा है इसके बारे में आप अपने प्रतिक्रिया हमें लिखकर भेज सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपने दिल की बात हमें शेयर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लगता है तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से हम बीके के श्यामली जी को सुनेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो मस्कर रहो मन मोरा मगन सिख दादी दिदी नाचे मन मोरा मगन सिख दादी बदरा भदरा गिर है रुच हजिक नाचे मन मोरा मगन तिख दादी की नाचे मन मोरा मगन तिख दादी की दी की तिख दादी पुकार झूला झूले सखिया झूला झूले सखिया के घर आ जाम हमारे फिर आए वजरा फिर आए रुत है बिग बिग नाचे मन मोरा मगन तिगदान न Man morar, na chaman mora magan tikda dikhi dikhi tikda dikhi dikhi tikda. <tellan> eh na chaman morar, na chaman mora magan tikda dikhi dikhi tikda dikhi dikhi tikda. नच मन मोराम गंतिक तधि गिजगी नच मन मोरा मगंतिक तधि गिजि मन नमस्कार चलिए आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं राग भैरवी के बारे में जिसके बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं जैसे कि अभी हम लोग सुनेंगे विशेष रूप से राग भैरवी को किस तरह से उसके अंदर क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जानना है उसका बंदिश क्या है वो हमने देखा अभी हम उसके आलाप को जानेंगे और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन इसका प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो वो आपके रियाज में आपके वोकल को आपकी पकड़ को मजबूत करता है वैसे इन चीजों को आप देखेंगे कि कभी कभी सुनते वक्त बड़ा लगता है प्रैक्टिस करते वक्त लेकिन ये सारी चीजें ही बेसिक स्टेप्स है जब हम लोग धीरे धीरे जब इन चीजों से आप ऊपर चढ़ेंगे क्योंकि कोई भी जंप नहीं कर सकता जंप कोई मेरा ही कहेंगे हम लोग जम्प कर गया तो लेकिन सबका सिस्टम यही है कि ऊपर जाना है तो सीडिया चढ़ते हुए जाना है तो सीडिया कौन सी है यही चीज है जो हम लोग अभी आपको सिखा रहे हैं संगीत में आगे बढ़ने के लिए उस मुकाम तक पहुँचने के लिए यही है तो फिर से बीके शामले जी को आगे अभी हम अंतरा दिखाएंगे जी आ, अंतरा में आपने बोला है बंदिश जो है पनिया भरत मोरी गागर फोरी नाहक बैया मोरि झकाझोरी ग धानी सा सा सा रे नी नी सा सा रे नि साधा पा गा धानी सा सा रे सा नी नी सा सा रे नी पा पा पा पा धानी सा पा पा धा गा सा पा पाप पदी सा पद प म गा ग म ताई और अंतर आपको करके दिखाया इसमें एक आधनी कोमल कैसे है ऐसे दिखाया कि खाली अभी ये तो बेसिक नॉलेज है नहीं। इसके बाद हमने दिखाऊंगी कैसे उसको भैरव्य को और भी कैसे आगे बढ़ना है कैसे उसको रियाज करना है कैसे खूबसूरती है, बढ़ाना है कैसे क्या करना है धीरे दिर, धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे और मुझे लगता है कि ये सारे गीत बने हुए हैं कृष्ण लीला के ऊपर बने हुए हैं काफी सुंदर वो आप जब गा रहे थे तो मेरे अंतर मन पर वो सारी चीज़ें चल रही थी और बड़ा अच्छा लगता है कि इन सभी चीज़ों को जब हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रैक्टिस को बहुत अच्छे मुकाम पे ले जाता है और इसके बाद हम जब गीत की तरफ आते हैं जो आखिरी मुकाम होता है वहाँ पर हम जाते हैं तो बिल्कुल हम अपनी पकड़ के साथ मजबूती के साथ टिके रहते हैं और किसी भी तरह के गीत आप गा सकते हैं जब आपका ये प्रैक्टिस हो तो ये आगे बढ़ते हम करके दिखाएंगे सदर मतलब है इसको झापतल कहते हैं एक्चुअली ये झापतल की है है है धी धी धी धी धी धी धी धी धी धी ना ना ना ना ना ना ना ती ती इसमें एक तीन ताली दीना, दी दीना, दी दीना, दी दीना। ना ऐसे दस मात्रा की है ये जो बोल है दस मात्रा की है फाक एक है दो तीन दो तीन जो है एक दो एक दो तीन एक दो दो तीन एक दो तीन चार पाँच छाक जो है एक दो तीन चार पाँच उसके बाद फाक फाक आते हैं है। एक दो, एक दो दी ना दी, दी ना ती ती के ऊपर ती ना फाक ना अभी इसको सादरा क्यों कहते हैं? सादरा इसको क्यों कहते हैं कि जब ईश्वरीय कोई ईश्वर के ऊपर कुछ बंदी होता का कुछ होता है जैसे शिव जी की कोई पूजन कोई उसके ऊपर गीत बनते हैं, वो जो अगर झपतल में होता है वो सादरा कहते हैं उसको। अच्छा। अभी हम दुर्गा के ऊपर करेंगे है एकदम फेमस जो है ववानी दयानी नहीं। नहीं। बहुत फेमस संगीत है ये जो है ये है, इसको सादरा कहते हैं अच्छा। अगर शिव जी के ऊपर की दुर्गा के ऊपर कोई भी अगर झाप हो जाए वो दूसरा तल अगर झापताल है झाप तल होता है उसको सादरा कहती है तो अभी हम वो पेश करते है का अच्छा आपने सादरा हमारे सामने पेश किया देवी भवानी के ऊपर ये सादरा विशेष रूप से जब थाल में आपने सुनाया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि समय कह रहा है कि अब गुड बाय कहने का टाइम हुआ है तो इसी सिलसिले को हम आगे जारी रखेंगे राग भैरवी को इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम अगले एपिसोड में सुनाएंगे आज के इस कार्यक्रम में आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिला और कुछ चीज़ें आपकी जो बची हुई हैं या मन में कोई सवाल हो संगीत के साथ रिलेटेड या राग के बारे में आपको पूछना हो तो ज़रूर आप सवाल अपने एसएमएस कर सकते हैं हमें चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर हम उस सवाल को सुनकर अगले एपिसोड में आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे तो आप सभी संगीत की दुनिया में संगीत में अपने आप को आगे बढ़ाइए और अच्छे मुकाम को प्राप्त कीजिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और बीके शामली जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो नमस्कराते रहो bhav